इस पर अनुष्का ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और मुझे तो लग रहा है यही बात है और हम लोग जो पहले बात कर रहे थे ना कि डेविल केस के मर्डरर को कोई साइको प्रॉब्लम है, हो सकता है कि कतिल को पुलिस इतने साल बाद तक नहीं पकड़ पाई तो इस वजह से उसे खुद पर प्राउड फील हो हु रहा होगा इसीलिए वो केस को नेट पर सर्च करके और खुश होने की कोशिश कर रहा होगा ओके ठीक है अभी गैस लगाना बंद करो विक्रांत ने फिर अपना हाथ हिलाते हुए कहा अगर तुम लोग ये प्रूफ करना चाहते हो कि किरण पंडित कतिल है या नहीं तो इसके लिए बहुत आसान रास्ता है हमारे पास क्या आसान रास्ता ही सवाल किया फिर विक्रांत ने कहा विक्टिम यह चेक करो कि मारे गए नौ लोगों का किरण पंडित के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं ये सबसे आसान तरीका है किरण की सच्चाई पता लगाने का ओह हाँ ये सबसे आसान तरीका है हर्षित ने फिर हल्की सांस छोड़ते हुए कहा और फिर तुरंत ही इस बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में लग गया ठीक इसी समय किसी के दरवाजे पर आने के दस्तक हुई कुछ ही सेकंड बाद दो पुलिस वाले अंदर आ गए इसमें से एक विक्रांत के हाथ में डॉक्यूमेंट पकड़ाते हुए कहा मजिस्ट्रेट ने केशव पंडित की बेल अपेशन अप्रूव कर दी है तो उसे छोड़ दिया गया है इस पर गुस्से में आते हुए कहा केशव पंडित हमारा मेजर सस्पेक्ट था उसे इतनी आसानी से बेल कैसे मिल सकती है इस पर वहां मौजूद इंस्पेक्टर ने थोड़ा लज्जित होते हुए कहा सर हम लोग तो खुद ही पूरी कोशिश की लेकिन अब कोर्ट के आगे हम क्या कर ही सकते है वैसे अगर आप लोगों को उसे इंटेरोगेट करना है तो फिर आप अपने लेवल से एप्लीकेशन डालकर उसे इंटेरोगेशन के लिए बुला सकते हैं अनुष्का ने हताश होकर नैना की तरफ देखते हुए कहा लेकिन हम लोग तो पहले ही उसके इंटेरोगेशन के टाइम को 36 घंटे से 72 घंटे करवाने के लिए रिक्वेस्ट हमने कर डाला था अब फिर से पता नहीं हमारी एप्लीकेशन अप्रूव होगी कि नहीं नैना विक्रांत को बुलाते हुए कहा उसका मतलब यह था कि विक्रांत जरूर कहीं ना कहीं से केशव की कस्टडी बढ़ाने का तरीका ढूंढ निकालेगा लेकिन विक्रांत ने वहां खड़े पुलिस वाले की तरफ देखते हुए कहा थैंक यू अब जब कोर्ट से बेल्ट का ऑर्डर आ गया है तो हम क्या ही कर सकते हैं कोर्ट के ऑर्डर के आगे हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे चले कोई बात नहीं आप लोग जाइये हम कुछ मैनेज कर लेंगे विक्रांत की बातें सुनने के बाद वो दोनों पुलिस वाले तुरंत ही वहां से मुड़कर चले गए उन दोनों के जाने के बाद नैना ने विक्रांत की तरफ देखकर उसने अपनी भुआ टेडी करते हुए कहा ये बताओ तुम तुम कोई मवाली वाला काम करके तो केशव को अपनी कस्टडी में तो नहीं लेने की सोच रहे ना वरना पता लगा उसे किडनेप करने का प्लान बनाने लग अरे नहीं पागल हो क्या ऐसे करूंगा मैं विक्रांत के माथे पर पसीना आना शुरू हो चुका था अचानक से हर्ष का मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब हमें जब पता है कि केशव पंडित का कनेक्शन डेविल केस से भी है तो हम लोग उसे फिर से कस्टडी में लेकर इंटेरोगेट क्यों नहीं कर सकते अभी उसे किरण पंडित वाले केस में बेल मिली है तो हम उसे डेविल केस में उठा सकते है न अनुष्का ने फिर अपना सिर हिलाते हुए और हल्की सांस छोड़ते हुए कहा अच्छा तो किस सबूत के आधार पर उसे हम अरेस्ट करेंगे वो वीडियो दिखा के जिसमें उसने टॉयलेट में जाकर अपनी पैंट गीली कर ली थी या ये पेपर पे जो डेविल का स्केच बना हुआ है ये दिखाकर अगर हम लोग सिर्फ अपने ख्याली अनुमान को सबूत बनाकर केशव को अरेस्ट करने की सोचेंगे तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है हर्षव फिर सहमति जताते हुए कहा हाँ हम लोग जो सोच रहे है वो दूसरे लोगों के लिए बस एक कहानी ही है डेविल केस गाजियाबाद में हुआ था लेकिन उस टाइम केशव पंडित जामनगर गुजरात में था अब अगर हम लोगों ने सिर्फ अपने गैस को आधार बनाकर उसे अरेस्ट करने का प्लान बनाया तो फिर हमारे जैसा बेवकूफ तो कोई नहीं होगा ना विक्रम थोड़ी देर तक इस बारे में सोचता रहा और फिर उसने कहा हम किसी भी केस को सॉल्व करते टाइम को जो भी अनुमान लगाते हैं हम तभी लोगों के सामने रख सकते हैं जब हमारे पास उसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हो और अगर अभी केशव की बात करें तो हमारे पास उसके खिलाफ ज्यादा सबूत नहीं है केशव से ज्यादा तो हमारे पास किरण पंडित के खिलाफ सबूत है कि वो डेविल केस में इन्वॉल्व है फिर अनुष्का ने सारी बात समेटते हुए कहा कहने के साथ मतलब ये है कि हमारे पास सुबूद बहुत कम है। नैना ने फिर विक्रांत की तरफ देखकर थोड़े सख्त लहजे में जवाब दिया मुझे ना तुम्हारी बकवास पर बिल्कुल भरोसा नहीं है विक्रांत तुम बिना किसी कारण के ऐसे ही केशव पंडित को फ्री नहीं जाने दोगे बताओ मुझे जल्दी तुम्हारा क्या प्लान है नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा और सच में मेरे पास कोई प्लान नहीं है विक्रांत ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा हमारा सीधा मकसद है केस को सॉल्व करना तो केशव पंडित को कस्टडी में रखने का क्या मतलब है लेकिन टेंशन मत लो। मैंने पहले ही डायरेक्टर दुर्गा को बोल दिया है केशव पंडित पर हमेशा नजर रखने के लिए वो बचकर नहीं जा सकता जैसे ही हमारे पास कोई स्ट्रांग एविडेंस आ जाता है हम तुरंत उसे फिर से कस्टडी में ले लेंगे अचानक से नैना को एहसास हुआ कि विक्रांत शायद सीरियस होकर इस बारे में बात कर रहा है ऐसे में उसके चेहरे का भाव अब बदल चुका था और उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा तुम स्पेशल टीम के टीम लीडर हो विक्रांत या तुमको समझ में नहीं आ रहा है या तुम जान कर ऐसा दिखा रहे हो केशव पंडित ही डेविल केस का सबसे मेजर सस्पेक्ट है तो हम उसे यूं खुला नहीं छोड़ सकते बाद में ये हमारे लिए ही प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है केशव कोई मामूली आदमी नहीं है वो पिछले कई सालों से क्राइम नॉवेल्स लिख रहा है और वो पूरा क्रिमिनल माइंड का आदमी है अभी तक हम लोग खुद उसकी वाइफ किरण के मर्डर केस की मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाए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 अभी तक हम लोग खुद उसकी वाइफ किरण के मर्डर केस की मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाए और इतना कुछ होने के बावजूद हमने उसे बेल पे जाने दिया मैं बता रही हूँ अगर वो बाहर निकल गया तो डायरेक्टर दुर्गा क्या हम लोग भी अगर चाहेंगे ना तो भी उस पर नजर नहीं रख पाएंगे हाँ अनुष्का ने भी एक बार के लिए चलो डेविल केस को एक साइड में रख देते केशव पंडित फिर भी अपनी वाइफ के मर्डर केस में सस्पेक्ट है इसलिए केशव यहाँ से बाहर जाने के बाद हमारे कॉन्टेक्ट में नहीं रहने वाला है उसने पहले से ही अपना प्लान बना रखा होगा तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता बनाना होगा जिससे वो हमारे साथ यहीं पुलिस स्टेशन पर ही रहे उसे खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है नैना फिर डेस्क से एक पेपर कटिंग नाइफ अपने हाथ में लेकर इसे विक्रांत को दिखाते हुए कहा तुम्हें याद है पहले तुम कैसे क्रिमिनल्स के साथ पेश आते थे कैसे उनको रास्ते बाते थे कभी कभी जब काम सीधे उंगली से नहीं होता है तो उंगली टेढ़ी भी करनी होती है ये तुम्हारा ही डायलॉग है समझे क्या हर्षित और बाकी के लोग नैना की इस बात का मतलब नहीं समझ पाए लेकिन विक्रांत को तुरंत समझ में आ चुका था कि नैना क्या कहने की कोशिश कर रही है नैना फिर उस चाकू को विक्रांत के हाथों में पकड़ाते हुए कहा देखो हम किसी आम आदमी को परेशान नहीं करेंगे लेकिन अगर किसी बुरे आदमी को भी परेशान नहीं करेंगे तो समझ लो हम अपनी ड्यूटी के साथ अन्याय कर रहे हैं क्योंकि तो जिस इंसान ने किसी निर्दोष की हत्या की है उसे अगर हम यूं ही जाने देंगे तो फिर ये गलत हुआ ना विक्रांत और विक्रांत तुम तो ऐसे थे ही नहीं तुम्हारा काम करने का तरीका तो बिल्कुल अलग था ना एक बार फिर से तुमको अपने पुराने वाले फॉर्म में आना होगा